बहादुर जो की काफी देर से शांत बैठा हुआ था उसने अचानक से बोलते हुए कहा मैंने सुना था कि कौशिक ही वो शख्स था जिसने निरूपा को डायरेक्टर रविचंद्रन से मिलवाया था समंता ने फिर उत्साहित होकर ताली पीटते हुए कहा कर्मा इसे कहते हैं कर्मा दया करने ने यहाँ बीच पर आने से पहले ही सब प्लान कर लिया था इसने इन लोगों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी और एक्टर प्रसाद और स्क्रिप्ट राइटर नौशाद अली का क्या उनका निरूपा से क्या कनेक्शन था आश्रित ने सवाल किया प्रसाद ने भी कुछ एक्ट्रेस के साथ छेड़खानी वगैरह किया था तो हो सकता है कि उसने रूपा के साथ भी कुछ गलत किया हो ने सवाल किया लेकिन अभी तो तुम लोग ये कह रहे थे कि प्रसाद बहुत सीधा सादा था वो बहुत अच्छा एक्टर था विक्रांत ने अपनी भुआ टिडी करते हुए समन्ता से सवाल किया सर हमारे साथ तो सेट पर सीधा ही था लेकिन क्या पता और एक्ट्रेस के साथ उसने कभी कुछ किया हो कौन जाने किसी के चेहरे पर थोड़ी ने कुछ लिखा होता है समन्ता ने जवाब दिया कहने का मतलब ये भी बस एक अनुमान है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं एक मिनट रुको ये भी पता चल जाएगा हर्षित ने इतना कहते हुए खटखट करते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियाँ चलाना शुरू कर दिया साल 2010 में यह तमिल फिल्म आई थी इंग्लिश में नाम है ड्रैगन पैलेस तमिल में पता नहीं क्या कहते है इसे तो इस फिल्म का कास्ट प्रोडक्शन काफी बड़ा था बजट भी बहुत बड़ा था फिल्म का लेकिन फिर भी फिल्म फ्लाप होगी इस फिल्म में प्रसाद और निरूपा ने एक साथ काम किया था और फिल्म का स्क्रिप्ट भी नौशाद अली ने लिखा था चुकी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी तो इसके बाद से नौशाद का करियर भी खत्म हो ही गया था समझो इस फिल्म के बाद उसे काम मिलना बंद हो गया था और उसके बाद आज तक नौशाद को ढंग से काम नहीं मिलता है तो क्या प्रसाद और निरूपा का इस फिल्म में कोई सीन था समंता सवाल किया अब मुझे पक्का यकीन है की प्रसाद ने इस फिल्म की शूटिंग के टाइम निरूपा के साथ कुछ न कुछ हरकत जरूर की थी ये तो हम बस पूरी फिल्म देखकर ही पता लगा सकते हैं और ये तो फिर इंस्पेक्टर अशोकन दयाकर को अरेस्ट कर ले तब पता चल सकता है समन्ता ने जवाब दिया अभी यहाँ पर सब लोग अपना अपना मत रखते हुए इस बारे में चर्चा कर रहे थे जबकि विक्रांत के दिमाग में अभी भी कई ऐसी बातें चल रही थी जिसका जवाब उसे नहीं सूझ रहा था उसे डीजीपी डिसूजा की पी डायरी में लिखी हुई एक बात याद आ गई उसमें लिखा गया था कि सच्चाई जल्दी नजर नहीं आती मतलब जो सच्चाई सामने से बिल्कुल साफ नजर आ रही है वो सच नहीं असलियत कुछ और ही है और वो अभी कई पत्तों के नीचे छुपी हुई है विक्रांत को एक बात ये परेशान कर रही थी कि अगर वाकई में दया कर अपनी गर्लफ्रेंड रूपा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए सबका मर्डर करके भागा है तो फिर केस तो बहुत सिंपल हो गया ना साफ साफ रिवेंज का केस बन रहा है ये तो लेकिन चूंकि विक्रांत स्पेशल टीम का टीम लीडर है ऐसे में उसे बाकी के इन्वेस्टिगेटर से ज्यादा सोचना पड़ेगा उसे केस के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचना पड़ेगा विक्रांत कुछ देर तक बेहद गंभीर होकर इस बारे में सोचता रहा तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात पिंच कर गई। चलो मान लिया कि दया करने निरूपा के साथ हुए गलत का बदला लेने के लिए इन लोगों का खून किया था लेकिन बड़ा सवाल ये है की आखिर जितने लोगो ने निरूपा के साथ गलत किया था वो सब एक साथ इस फिल्म में कैसे काम करने के लिए आए ये कोई इतफाक था या फिर उन सभी को एक साथ इस बीच पर लाने के लिए कोई साजिश रची गई थी क्या चेन्नई क्या बातें कर रहे हैं सर आप हर्ष ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा मैं तो आधे रास्ते आ चुका हूँ अब मैं वापस चेन्नई चला जाऊँ क्या मजाक कर रहे हैं आप अगर तुम आधे रास्ते आ चुके हो तो फिर तो अच्छा है न तुम चेन्नई के आस ही होंगे मैं चाहता हूँ की तुम चेन्नई फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल चले जाओ वहाँ जाकर दयाकर और निरूपा के बारे में थोड़ा पता लगाओ बाकी की इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें हर्षित ने भेजी दी होगी अच्छा चेन्नई में फिल्म स्कूल का काम खत्म करने के बाद तुम तो वहाँ से सीधे कोयम्बतुर निकल जाना वहाँ कोयम्बतुर में ही दयाकर और नृपा का घर है वहाँ से भी इन लोगों के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करो हम्म, लेकिन सर बेशक हर्ष अपने सीनियर के इस ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत को अपनी परेशानी बताते हुए कहा लेकिन सर मैं ये सब अकेले कैसे करूँगा मेरे साथ एक कुत्ता भी है उसको कौन संभालेगा अकेले में कैसे इन्वेस्टिगेट करूंगा अरे फिर से तुमने उसे कुत्ता कहा कुत्ता नहीं है वो शेरलोक होम्स नाम है उसका और वो तुमसे ज्यादा समझदार है समझे तुम्हारे साथ रहेगा तो हेल्प ही करेगा तुम्हारी विक्रांत ने फोन पर हर्ष को डपटते हुए कहा ऐसा करो तुम शेरलोक को साथ लेकर जाओ इन्वेस्टिगेट करने अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा उन लोगों पर समझे विक्रांत ने हर्ष को फोन पर डपटते हुए कहा और फिर फोन कट करके रख दिया उसके फोन रखते ही हर्षित और अनुष्का जोर से हंस पड़े इस वक्त हर्ष का चेहरा देखने लायक होगा <laughs> अनुष्का ने हंसते हुए कहा, सर आपके कहने पर यहां से लोकल पुलिस की एक टीम को चेन्नई भेज दिया गया है। फिर भी आपने हर्ष भाई को वहां जाने के लिए क्यों कहा है? हर्षित ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया क्योंकि हर्ष हमारी टीम का आदमी है और उसे भी कुछ काम करना चाहिए या बस वो कुत्ते ही घुमाता रहेगा विक्रांत के जवाब देने से पहले ही अनुष्का ने हर्षित को जवाब दे डाला तुम ऐसे सीधा सीधा क्यों बोल देती हो? विक्रांत ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अनुष्का विक्रांत की बात सुनकर हंस पड़ी इस वक्त सुबह तो हो चुकी थी सूरज धीरे धीरे करके अपनी गर्मी बढ़ाता जा रहा था रात भर व्यस्त रहने के बाद अब यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी का भी एहसास हो रहा था विक्रांत ने अपने ऑफिस में जो व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लगा रखा था वो अब तक भर चुका था उस बोर्ड में अब तक एक प्वाइंट भी लगाने का स्पेस नहीं बचा हुआ था इस केस में इतने सारे विक्टिम हो चुके थे कि इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन नोट करते करते दो दो वाइट बोर्ड भर चुके थे विक्रांत इन दोनों व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखते हुए केस को समझने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसे एक चीज ये समझ में आ गई थी कि अगर दया करने वाक में निरूपा का बदला लेने के लिए इन लोगों का मर्डर किया है तो फिर एक बात तो फिक्स है दयाकर के साथ इस काम में कोई न कोई और भी इन्वॉल्व है वरना अकेले पूरे फिल्म ग्रुप को बीच पर लेकर आना कोई आसान काम नहीं है खास तौर आरोप दया करके के लिए अकेले ये काम करना तो पॉसिबल नहीं है जरूर किसी ना किसी ने उसका साथ दिया होगा पूरी संभावना है कि कोई बड़ा आदमी या फिर हो सकता है कि चैंपियन पिक्चर्स का कोई बड़ा ऑफिसर इस काम में उसका साथ दे रहा था विक्रांत कुछ देर तक इस बारे में सोचता रहा और फिर उसने एक आदमी को पर्सनली मिलने का डिसीजन लिया